ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधना की प्रतिक्रिया है प्रारंभ में ध्यान अगर ठीक से किया जाए तो समग्र औचित्य मन को मत देता है और वहाँ छुपी बहुत सी विभस्त वस्तुएँ अनायास रूप से उभर आती हैं अतः साधक को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए अंतर्मुखी मन अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है और ऐसे अनुभव जिसके बारे में हमने सोचा था कि उनका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे मन पर गहरे दाग और रेखाएं डालते दिखाई देते हैं ऐसे सभी संस्कारों को पूरी तरह से साफ करना होगा और ऐसा करने के लिए उनका साहसपूर्वक सामना करना होगा इसके साथ ही अपने नैतिक ढांचे को सुदृढ़ करना होगा साक्षी भाव का विकास करने का प्रयत्न करो अपनी वासनाओं और इच्छाओं तथा बाह्य घटनाओं के साथ अपना तादात्म एक समाप्त कर दो यदि तुम्हारा मन उन्मत्त की तरह भटकता रहे तो उसे देखते रहो और अपने को उससे विलख करने का प्रयत्न करो तुम अपने सभी मानसिक अवस्थाओं के नित्य साक्षी हो अपने विचारों के साथ कभी तादात्म मत करो प्रारंभिक साधक के लिए यह बहुत कठिन कदम है लेकिन एक बार बढ़ाने के बाद सब कुछ अधिकाधिक स्वाभाविक और तनाव रहित हो जाता है जप बहुत सहायक है और दिव्य महापुरुष का ध्यान भी साकार निराकार सर्वव्यापी परमात्मा का द्वार है एक दैवी विग्रह से प्रार्थना करो तथा उसकी कल्पना करने का प्रयत्न करो तब यदि कोई अवांछनीय साकार तुम्हारे मन में उठे तो उस इष्ट के रूप की सहायता से तुम उसे दूर कर सकोगे उसे इष्ट के रूप में विलीन कर दो स्वयं को वेदांत का एक जोरदार इंजेक्शन देना न भूलो यह बहुत प्रभावशाली होता है सर्वप्रथम स्वयं की अभ्यक्त दिव्यता का चिंतन करो और उसके बाद अन्य सभी रूपों की यहाँ तक कि उन रूपों की भी जो तुम्हारे लिए समस्या पैदा करते हैं दिव्यता का चिंतन करो यदि हम स्वरूपता शुद्ध और पवित्र हैं तो हमें इसे ही इसी जीवन में केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी अभिव्यक्त करना चाहिए सभी आध्यात्मिक संघर्षों की यही सच्ची कसौटी है शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर अभिव्यक्ति होनी चाहिए हमारी साधना को आदर्श और व्यवहार के बीच वांछित सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है महान दृढ़ता और एक निष्ठा इनकी सहायता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है तुम्हें किसी भी अवस्था में परिवर्तित हो रहे मनोभावों अथवा अपने में उठ रहे बुरे विचारों के लिए अवसन्य या उदास नहीं होना चाहिए यह स्वाभाविक है अब निरंतर साधना द्वारा तुम्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपना बनाना है हमें अति चेतन को चेतन स्तर पर लाना है अनेक में एक का अनुभव करता है शारीरिक और मानसिक स्तर पर दैवीय ज्ञान पवित्रता और एकता को अभिव्यक्त करना है भगवान में विश्वास रखकर पूर्वक हम यदि आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करें तो यह केवल समय का प्रश्न है स्वामी तो विवेकानंद की उत्साहवर्धक लघु कविता को याद करो भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों में ढक जाए आकाश उदास दिखाई दे फिर भी धैर्य धरो कुछ हे वीर हृदय तुम्हारी विजय अवश्य भावी है शीत से पहले ही ग्रीष्म आ गया लहर का दबाव ही उसे उभारता है धूप छाँह का खेल चलने दो और अटल रहो वीर बनो